तुम्हारा कई लोग बोलते हैं कि सुख अलग है और आनंद है फलों में दुबल उमा फुखम जो अनंत है उस जगलतम तनमती अंत छोटा है वो मर जाता है देखो यहाँ ब्रह्मानंद को ही सुख कहा है जो भाई उमा तथ उठा कैस्त्रीय हो में आनंद के नाम से और रस के नाम से सब हम आनंदो ब्रह्म ये वे जाना आनंद ब्रह्म है ये विज्ञान प्राप्त हुआ ये अनुभव हुआ ये आनंद ब्रह्म रसोग रसम वेरायन लग्वा आनंदी होती है परमात्मा तो रस रूप है उस रस की प्राप्ति हो जाए तो मनुष्य आनंद में लग जाता है वो परमात्मा मिले तो परमात्मा का अनुभव हो तो आनंद ही आनंद है। अब देखो आप अपने आनंद को कहां रखते हो कई लोग कहते हैं कि आनंद का अनुभव षयों में है पैसा में है रुद्रा में है नोट के बंदर में है ये अंदर अनंत में हो है पहले सुख के बारे में आनंद के बारे में एक बात लोट करने लायक है क्योंकि तो दो लोग नोट भी करते हैं ना क्या तो नोट करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसका ठीक ठीक न होने के कारण तो लोगों धान बारिश करते रहे तो हम एक तो तो नोट करने लायक बात करें दुख की सत्ता कभी अज्ञात नहीं एक ही नियम है आ हैं नौ समझ में और समझने की कोशिश कर हमारा सुख अज्ञात रूप से कभी नहीं रहता जब सुख होगा तब हमको मालूम पड़ेगा जब मालूम पड़ेगा तब सुख होगा जब सुख होगा तब मालूम पड़ेगा मालूम पड़ना और सुख ये दोनों अलग अलग नहीं रहते हैं ये वेद वेदांत का एक सूत्र है एक नियम है बोले हमारा सुख कहा है कि उस स्वर्ग में हमने इकट्ठा करके रखा है जब जाएंगे तब हो गए तो ये सोचने से जो सुख होता है कोई सुख है सोचने तो समय जो सुख होता है वो तो वही सुख है हमारा सुख मरने के बाद स्वर्ग में रखा हुआ है और वहां मिलेगा तो सुख वहां रखा हुआ नहीं है उसके मिलने की जो मन में आशा बन गई है वो मन में बसी हुई आशा से उसका सुख मिलता है वो भी अज्ञात नहीं है ज्ञात है परोक्ष नहीं है स्वर्ग में नहीं है दूसरा जन्म होने के बाद अभी दूसरे जन्म में हमको सुख मिलेगा यदि प्रत्यक्ष अनुभव होता है अपरोक्ष होगा तो सुख की कभी अज्ञात नहीं होती सुख की कभी परोक्ष नहीं होती जब सुख होगा जो मालूम पड़ेगा मालूम पड़ना ही सुख और सुख मालूम पड़ना सुख तिजोरी में रखा है तो बात में बैंक में रखा है तो बात में हमारा सुख संगीत में रखा है रिकॉर्ड में बंद करके रखा है हमारा सुख जो ठंड ठंडी हवा में जाएंगे कश्मीर जाएंगे तब हमें सुख मिलेगा हमारा सुख ठंडी हवा में स्विट्जरलैंड में रखा है तो हमारा सुख जब हम सुंदरता के बगीचे में जाएंगे और खूब मनपसंद चीजें दिखाई पड़ेंगी सब सुख होगा तो अभी क्या हो तो अभी तो गरीब हो अभी तो दुखी हो तो हम जब ये चीज खाएंगे सब खुशी हो तो हम ये चीज ऊँढ़ेंगे सब खुशी होंगे अपने सुख को विषय में रख देना हमारे स्वयं तो दुखी हो जाना है हमारी दुख की वृद्धि हमारे अंतकरण में होती है, है। तो एक बात सब सामान हमेशा ज्ञात सकता कभी होता है अज्ञात कभी नहीं होता यदि हमारा संसार तो के विषय में होगा तो कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा क्योंकि विषय तो कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते अच्छा मान लो थोड़ी सी मिस्त्री अपनी ईद करता है तो बड़ा मजा आता है तो वो मिस्त्री में से मजा आया कि ईद से मजा निकला यदि आपका मन ये सोच रहा हो कि मेरे से तलवार लटक रही है पता नहीं कब जिला मर जाऊंगा मैं खांसी लटकाने के लिए ले जाया जा रहा हूँ तो क्या आपको तो मिस्त्री की गली आपको तो सुख देगी क्या आपकी भाग आपको तो सुख देगी न मिस्त्री में से तो सुख निकलेगा न तो जीप में से तो सुख निकलेगा जब मन आपका जीव और मिश्री में होगा तब तो स्वाद मिलेगा और जब यदि आपका मन मिश्री और जीव में नहीं होगा तो स्वाद नहीं मिलेगा अब मान लो किसी डॉक्टर ने कह दिया तो मिश्री खाओगे तो मर जाओगे तो मिश्री भी है जीव भी है मन को मिस्त्री का स्वाद मालूम भी कर रहा है लेकिन डॉक्टर ने जो तुम्हारे मन में एक डर पैदा कर दिया है इससे मिस्त्री का सुख सुख नहीं मालूम है। बुद्धि हो गई है बुद्धि हो गई कि ये दुखद वस्तु तो है तो सुख कहाँ है मिस्त्री की गली में है कि चीज में है कि मन में है कि बुद्धि में है इन्होंने ये बात समझाई कल आपको सुनाया था, था कि असल में मन में जब मिस्त्री की गली खाने की इच्छा उदय हुई तो एक उद्वेग हुआ एक बेचैनी हुई हमको ये चीज चाहिए वो बेचैनी आके गले में लग गई और कहने लगी कि हाय हाय हा, हमको खाने के लिए मिस्त्री की एक गली है जमती तब तो आप दुखी हो जाएंगे अब मिस्त्री की दली आ गई आ गई तो जो इच्छा की साहित्य थी बेचैनी थी वो घट गई और जब बेचैनी मिट गई थी तो थोड़ी के पहले शांत हो गया तो आपके आत्मा में जो आनंद है वो आनंद आपकी बुद्धि में आया आपके मन में आया आपकी जीव में आया मिस्त्री की दली में आया आप भी आनंद हैं जब मिस्त्री की गली पर चढ़ बैठते हैं तब आपको मजा आता है आप जब गीप पर चढ़ बैठते हैं तब आपको मजा आता है जब आप मन पर खा जाते हैं तब आपको मजा आता है और जब विषय आप पर खा जाता है इंद्रियां आप पर खा जाती हैं मन आप पर खा जाता है बुद्धि आप पर खा जाती है तब आप पराधीन हो जाते हैं और आप गुलाम हो जाते हैं असल में आनंद है आत्मा का और आत्मा न कभी परोक्ष होता है विषय तो कभी आते हैं कभी जाते हैं और इंद्रिया कभी क्रियाशील होते हैं कभी ऐसा रोग हो जाता है वो चीज पर मिस्त्री मालूम नहीं करते हैं। एक गरीब बूटी होती है और ये कड़क देखने वाले जो होते हैं वो भी देखते हैं तंकारी के यहाँ मिलती है उसका नाम है गुड़मार गुड़मार गुटी होती है उसको चीज कर पहले डाल लो दुबला तो लो थोड़ा और उसके बाद मिस्त्री डाले हुए हमें बिल्कुल मीठी नहीं कि लगेगी तो लगेगी स्वाद भी लगेगी मिस्त्री मिस्त्री नहीं मालूम पड़ेगा तो हमारे आयुर्वेद के पंडित लोग थे ना तो पहले किसी को डाया बीती हो जाता तो पहले लोग गुड़मार गुटी खिलाते थे इससे ये मधुमेह अच्छा हो जाएगा हमने भी गुरुवार को सीखा दिल्ली हुआ तो हमने गुरुद्वार ठीक है गुड़ गुड़ई नहीं मालूम करता था मिस्त्री नहीं मालूम करते तो डास्करों ने बताया कि इससे चक्कर का मालूम करना तो बंद हो जाता है तो में कितनी करते चक्कर है वो नहीं मालूम करते लेकिन खून में जो बढ़ती है वो गुरुवार से अच्छी नहीं होती है ये डॉक्टर लोगों ईश्वर की कृषा से आप देखो तो मीठा मूठा न मालूम पड़े कैसे जीत पर जरा सी गुरुवार जाने पर और मीठा भूखा न मालूम पड़े अगर कोई फिक्र लगी हो कि आज हमारे घर पर पुलिस का इनकम टैक्स का और खुलाना खाता पड़ने वाला है ये मन में हो तो मिस्त्री खिलाओ बिल्कुल नहीं मालूम पड़ेगा ये संसार के विषयों की यही स्थिति है विषयों में सुख नहीं है इंद्रियों में सुख नहीं है अभी आज दस इनके के विशर्च की बात है हम ये तो नहीं जानते कि वो करोड़पति हैं, कि अरबपति हैं, पति पत्नी दोनों आए और कह रहे थे कि स्वामी जी कैसे में सुख ये बात हम अनुभव से हम ये बात अपने अनुभव से आपको बताते हैं की जिनके पास बहुत पैसा है हमारे पास भी बहुत पैसा है लेकिन पैसे में से कोई सुख नहीं निकला रोग तो घरे निकल जा रहे है सुख नहीं कैसे में से घरे निकल जाता है कैसे में से रोग निकल जाता है परंतु पैसे में तो सुख तो नहीं निकलता है और जब पैसा ये बताता है कि उस देश में जाने से सुख मिलेगा अभी नहीं इतने दिनों के बाद सुख मिलेगा इस जन्म में नहीं अगले जन्म में सुख मिलेगा हमको याद आती है एक करोड़ पति जब मैं रतन में रह रहा था सन्यासी नहीं हुआ था सैतीस लड़की थे एक करोड़ करीब वहाँ आया था और उसका कहना था कि अमुक लड़की से मेरी शादी नहीं होगी तो मैं हुए मैं कूद करूंगा मैं पागल हो जाऊंगा मैं मर जाऊंगा उसको करोड़ रुपए का क्या मजा था आपको लोग मरने के लिए तैयार लड़की का नाम बताता था उस लड़की से मेरी शादी नहीं थी उनको लड़की का नाम याद है उस का भी नाम याद है, है? वो तो ही है। लड़की ने कहा कि इस गुद्धे पर मैं सौंपूंगी तूं भी नहीं शादी करने की क्या बात है इस पर मैं सौंपी तूं पैसे के चक्कर में नहीं आई वो ब्याह में दिया जिंदा है ना कुए में गिरे ना मरे ना ये देखो ये सुख की सुख कहा गया तो लड़की में गया सुख कहा गया था? पैसे में गया सुख कहाँ गया मकान में गया ये सुख असल में कहा है इंद्रिय में है तो इंद्रिय हमेशा एक विषय में सुख नहीं मानती है वो उनको खीर दो खाने को तो थोड़ी देर सुख मानेगी और फिर परिये, परिये के लिए खाने के लिए की जरा घी ससाफ करेगा ये चसुरी ऐसी है कि ये एक चीज में कभी सुख मानती नहीं थोड़ा है ना थोड़ा मीठा चाहिए थोड़ा खट्टा चाहिए थोड़ा गरम ये तो व्यभिचार है जैसे कोई स्त्री खुलता हो व्यभिचार ही हो उसको तो तो नया नया मदद चाहिए ऐसे हमारी इंद्रिया बिल्कुल खुलता व्यभिचार है।, है अच्छा रहो भाई मन ही एक में सुख माने तो मन को भी दया लगा चाहिए अच्छा बुद्धि माने एक में सुख वो तो जाकर भी नहीं बुद्धि भी नहीं मानती क्या होता है बुद्धि कहती है ये चीज तो बहुत अच्छी है खाओगे अच्छी लगेगी लेकिन ज्यादा खा जाओगे तो नहीं, बीमार पड़ जाओगे चराती है तो कहती है नई नई बीमार पड़ जाओगे बुद्धि जी एक जगह सुख नहीं मानती है कसल में सुख होता क्या है कि जब हमारी बुद्धि थोड़ी देर के लिए शांत होती है मन की चाहिए हुई चहेती मिल जाने पर कोई देर कोई चाह मन में नहीं रहती है तो जब चाह नहीं रहती है तब अपने आत्मा की खलक अपने आत्मा का प्रतिबिंबन शांत बुद्धि में करता है तो करना क्या है एक जिज्ञासु को एक मनुष्य को ध्यान कैसे करना चाहिए मैं करता हूँ मैं सोचता हूँ इस धर्म को छोड़ देना चाहिए तुम्हारे किए कुछ नहीं होता तुम्हारे भोगित कुछ नहीं भोगे जाता और पूर्व संस्कार से जो साधनाएं उठती हैं, वो संस्कार कुछ नहीं पा है और साधना उसने न पाए और शुद्ध शास्त्र चित्तवृत्ति में जो तो निर्विकार आत्मा का प्रतिबिंबन है जैसे शीशे में अपने को देख करके खुश होते हैं वैसे ही अपने अंतस्करण के पीछे में अपनी सत्ता का प्रतिबिंब, अपने केतन का प्रतिबिंब, अपने आनंद का प्रतिबिंब, अपने मुख देख देख के जैसे खुश होते हैं वैसे अपने आनंद को दुनिया में से हटाकर अंतस्करण की बहती हुई गंगा में उमरते हुए आनंद के उमर उमरते हुए समुद्र में अपने आनंद का देख देखिए आप उसमें कैसे चमक रहे हैं कैसे झलक रहे हैं तो फिर तो देखो आनंद दूसरे विषय में नहीं है आनंद दूसरे समय में नहीं है आनंद दूसरे लोक में नहीं है आनंद विषयों में नहीं है इंद्रियों में नहीं है मनोवृत्तियों में नहीं है आनंद बुद्धि में है जहाँ आपकी छलक मिलती है वही आनंद है। और क्योंकि तो आप आनंद करोगे, इसलिए आनंद घूमने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है आप आनंद के भिखारी नहीं है और आप आनंद के उद्गम हैं, आप आनंद के उत्साह हैं आप आनंद के माखस स्वयं तो आप आनंद है आप आनंद के दाता है आप आनंद बिखेरने वाले हैं आप आनंद के दिखाई आनंद मांगने वाले किसी से आ, हे कुड़ हमको आनंद दे जाओ हे रसगुल्ला हमको आनंद दे जाओ है हमको आनंद दो हे तिरोजी हमको आनंद दो हे औरत हे नरद हमको आनंद दो आप आनंद के दाता के रूप में आप आनंद के दिखाई नहीं अच्छा देखो हम एक घर गए बड़े ट्रैंड से बै गया हम तो बैठ खा दिया थे तक सक। गड्डी भी लगी थी सटिया भी लगा था और सूल नाला आरती सब रखी हुई थी वहां और वो आदमी वहां से बाहर गया और सड़क पर किसी के इंतजार करने लगा कोई बड़े उसके घर में आने वाले थे तो सोचता था कि वो आ जाए तब पूजा करें अब हम तो उसके घर में छठे महादेव जाते भागवत का सत्कार करके आए तो सोचा कि अब वहाँ चलेंगे तो कुछ न कुछ खाने पीने को मिलेगा उसी समय पानी पी लेंगे देंगे वही चलते लघुशंका कर लेंगे विश्राम कर लेंगे हम तो भागवत में तो उठे उसने तो कर गए और उसने हम बैठा तो दिया मैं ये देखा कि इनको प्यास लगी होगी मैं ये देखा की इनको लघु शंका करनी होगी तो स्टेट इंतजार करने के लिए सड़क पर चला गया अच्छा जब वो टेट को इंतजार कर रहा होगा तब उसको हमारे उसके घर आने का कि हम उसके घर में आए हैं इसका कोई मजा उसको होगा तो हम तो उसके घर में बैठे हैं, हमारे आने का उसको आनंद नहीं है और जो नहीं आया है उसके इंतजार में लगा है।, है तो आप आग... जरा है अपनी हालत पर आपके हृदय में सब तो बैठा है ईश्वर सर्वकूशान भरदे से गुनत क्षति आपके हृदय में ईश्वर बैठा है अंतरियामी परमानंद और एक क्षण के लिए भी वो आपके हृदय से दूर नहीं जाता करते तीन बात इस पर के बारे में बता रहे एक तो वो दूर है कहीं से हटकर दूसरी जगह जाने का दूसरी जगह जा सकता है पर कहीं से हट नहीं सकता हटना जो है हट जाना हट जाना इतना ही होता है कि उस पर <गर्ण> हमारे दिल में पर्दा पड़ पर जाए हम अपने दिल से उत्तर पर पर्दा डाल दें सब इतने उसका हटना है जो बिल्कुल हमारे हम उसकी ओर से आंख फेर लें यही हटना है तो एक बात को ध्यान में यह रखो कि ईश्वर तुम्हारा हृदय छोड़कर कहीं दूर नहीं जाता है और एक बात तो तो मिलने में देर दूरी भी नहीं है और देरी भी नहीं है वो दूरी होती है देश में और देरी होती है काल में और वो दूसरा भी नहीं है उसके सिवाय कोई दूसरी वस्तु हो तब वो उससे दूसरा हो उसके सिवाय दूसरी, दूसरी कोई वस्तु तो को है ही नहीं तो दूसरा कहां से होगा तो आप इतनी बड़ी वस्तु परमेश्वर आपके हृदय में बैठा हुआ है और उसकी ओर आप देखते नहीं हैं, वो है ऐसा समझते नहीं हैं, उसके प्रकाश का अनुभव करते नहीं है और उसका आनंद जिसमें जिसकी तुहारे उठ हैं जिसकी गौठारें फैल रही है जिसमें लहरें उठ रही जिसकी गंगा कह रही है उस कर्मानंद की ओर आप देखते नहीं है आनंद जिन धूमक से वह आता जिन जाने तू वर की आता है गोस्वामी खुशी पद है जिन्हें स्वतंत्र का तुम आनंद के समुद्र में रह रहे हो उसको पहचानते नहीं हो एक खा रहे होता है घोबिया जल बिच नरस पियाता जल में खाड़ पिए ना मूर्ख अच्छा जल है खासा धोभी पानी में खड़ा है और ज्यासा लड़ रहा है अच्छा खासा जल है जल में खड़ा है परंतु उस जल को पीता है। हम ईश्वर की नजर में है ईश्वर के पास है, के में तो हमारे ईश्वर के बीच में कोई दूसरी चीज नहीं है हमारे और ईश्वर के बीच में कोई दूसरी चीज हो सकती नहीं जल निधि में मीन पियासी मोहि की आवत हास समुद्र में मछली जाती है देख देख करके मुझे हसी आती है जल ही दिन में मीन पियासी मोर लिलत आती आचार्य आच्छा। का श्लोक तो है आसमान दुरातो निखिलो की दो मग्नों की नाचा मदी ले छठे तो आश्चर्य का रमते ऋष आधार कहते हैं आत्मानंद के समुद्र में ब्रह्मानंद के समुद्र में भागवतानंद के समुद्र में सारी दुनिया डूब उतरा रही है नग्न हो रही है उसी में जैसे आप आकाश में जैसे आप देश में हैं जैसे आप काल में और जैसे बच्चों से संग से बने हुए शरीर में इससे भी बज्ञा चीज है जिसमें न देश है न काल है न वसु है देश काल वूप है जो उस परमेश्वर में आप डूब रहे हैं उतरा रहे हैं नग्नों की हैं दुर्भाग्य तो ये है कि न आप उसको तो पीते हैं उस परमानंद को तो, और न तो देखते ही है उसको तो। आश्चर्य जमेत आश्चर्य जमेत मृग कृष्ण आश्चर्य जमेतन मृद कृष्णिकाव्य भगवान बुरासू तो रमते ऋषै ये आश्चर्य है ये मृग में ये जो संसार की मृग कभी किसी के हाथ नहीं लगी किस विषय में जीवन, जीवन दर साथ दिया है किसके जीवन किस इंद्रिय ने जीवन दर किसके साथ दिया है किसका मन हमेशा एक तरीका रहा है किसकी बुद्धि एक तरीका बदल रही है दुनिया बदल रही है दुनिया और न बदलने वाले को आप पकड़ते ही नहीं चीजों में मनुष्य का मन जाता है ये जो तो ख्याल है कि ये आनंद है ये आनंद है ये आनंद है ये आनंद मात्रा उपजीवन देती है की है तो ब्रह्मानंद जी लेकिन हमने साथ दिया उसको छाट दिया उसको इस विषय से आनंद मिला इस विषय से आनंद मिला इस विषय से आनंद मिला और फिर वो विषयों की क्षणिक है और इन्द्रिया भी क्षणिक है और दृष्टिया भी क्षणिक है इसलिए वो आनंद क्षणिक हुआ क्षणिक हुआ तो छिन्न भिन्न हुआ टुकड़े टुकड़े हो गया कतरे कतरे हो गया आनंद है तो वो वाय विषया इसी विभ्रमा काम ये बहयां प्राणी नौ मन में जब ये बात बैठ जाती है बुद्धि जब ये निश्चय कर लेती है कि बाहर के विषयों में आनंद है हमें जो आनंद होता है वो बाहर के विषयों से आता है खुद तो में तो ग्राम हो गया कि हमको तो हड्डी में से स्वाद मिल रहा तो है हड्डी जब आता है हड्डी में से स्वाद मिल रहा है उसको ये बात मालूम नहीं है कि हमारा तालु टूट गया है और उसमें से तो खून निकल रहा है तो अपने आनंद तो आनंद के कारण है बाहर के विषय ये हो गया पूरा इसलिए प्रविर दृष्टि से लोग विषयों को चाहते हैं ये मिलेगा तब खुशी होंगे ये मिलेगा तब खुशी होंगे पुराण में यही बात बताई जाती है तो हम लोग जरा थोड़ी दूर तक देखते हैं काम के घर में डेढ़ सौ दो सौ है तौर, क्या है बेगम लोगों से समय नहीं है हो तो तो ये तो हमारी जिंदगी की बात है पुराणों ने तो दिखा है हजारों हजारों रहती थी लेकिन क्या उन बेगमों से वे छुट्टी हुए राजा चित्रकेतु के अनगिनत स्त्रियों का वर्ण दुख नहीं हुआ हो एक देखा हुआ तो उसको भी जहा दे दिया ऐसा भ्रमण सागर एक विद्या का ग्रहण में उसके साथ बहुत पुरुष आते हैं रात रात दागर रोटी है उन पुरुषों को कुछ मिलावट ऐसे लोगों का ग्रहण आता है जिनके क्षमता कुछ तो अंत या धन से छुट्टी हुए है, ऐसे लोगों का ग्रहण आता है जिनकी उम्र बहुत बड़ी उम्र से कुछ मिलाओं को ऐसा वर्णन आता है जिनकी जिनका शरीर बहुत सुदृढ़ था क्या उस शरीर से खुशी हुए ऐसे लोगों का वर्णन आता है जिनके पीछे अरबों खरबों लोग चलते थे खुशी हुए जब उन्होंने माना विषय में सोच रहे तो शराब पिया शराब के आपस में लड़ गए सदे भाई तस्वीर रहे थे तो सबका खेलने बै थे सब प्रसाद खेलने गए थे पैसे लगाते ऐसी लड़ाई दोनों शराब पिए हुए ऐसी लड़ाई हुई उसने उसका सिर्फ छोड़ा उसने उसका सिर्फ छोड़ा दोनों एक साथ अस्पताल में लेक तो शराब का मजा लेने लगे दुआ का मजा लेने लगे सरस्त्री शराब और दुआ ये थन मध के परिणाम है श्रीमदान लोग जो होते हैं उनके घर में तीन चीज आती है सच्चा धन के संबंध से अंधेरे हो गए तीन चीज काम बस परस्त्री आ गएगी और स्त्री मधान दोनों तक युवा तेज के साथ ते आ मनोरंजन युवा परस्त्री और करा ये तीनों धन मध के परिणाम है आप कहा कुछ लेना चाहते हो पर्यंश है जयन जन कामा ये कामदाता तुम्हारी कामना पूरी करने वाले लोग तुमको कितना सुख दे सकते हैं तुम्हारी कामनाएं है, तुमको कितना सुख दे सकते हैं तो बाहर के विषयों में सुख है तंत्र और विषय सब्जार बहुत बढ़िया है विषयवंती विषया जाकरण प्रीति से प्रकार ऐसा है जिससे जिसे शब्द बनता है पांच प्रकार वाले नौ, जो साठ लेते हैं उनका नाम कैसे हम तो जाते हैं उनको भोगने के लिए जैसे एक चिड़िया है ना वो चिकोनी पका देते हैं उसमें भूख लगा के रखते हैं जब उसके भीतर रखते हुए कीड़े को खाने के लिए चिड़िया जाती है तो उसके पंख में गोंद लग जाती है और वही थक जाती है ने? तो जो विषय भोग करने के लिए जाते हैं उनके पंख में गोंद ही लग जाती है फिर निकल नहीं सकते। के पकड़े जाएंगे वही लिया उनको बाहर डालेगा और पूछ नहीं करते विषय ये भी विषय डिशीजन पर बना ये भी ये भी विषय आ रहा है ये लोगों को बांध देते हैं आप से किसी सुंदर को देखा और जो कहीं चला गया हो आप कहीं रह गई लेकिन आप तो उसके साथ गई वही, वही वही वही है ना ऐसे खाना होता है ऐसे छूना होता है ऐसे छूना होता है सोचना रहता जिस विषय को तो तुम करोगे वो तुमको बात लेगा बिना मछली के बात लेगा बिना जहाद दिवारी के पैद में रखेगा किसी से इसको तो विषय होमयन देव अनदृष्टिया विषयान प्राणियों बिना सब प्राणी जब इस में पड़ जाते हैं कि बाहर के विषयों में दुख है सब उसी को चाहने लगते हैं सब चाहने वाला अपने को नहीं देखता अपने अंतर्गामी को नहीं देखता अपने स्वरूप को नहीं देखता अपने आनंद को नहीं देखता अपने ज्ञान को नहीं देखता अपनी अनाज अन सत्ता को नहीं देखता वो तो व्यक्त जिसको चाहता है उसी को देखता है जिसको विषय से प्रेम है वो ना आत्म प्रेमी हो सकता है ना ईश्वर प्रेमी हो सकता प्रेम सोचकर संसार के दुख में बस इज्जत की याद तो ही नहीं आएगी हरे इसमें देखा आत्मा की याद ही नहीं आ रही कि तो मैं भी कुछ तो पूछ यहाँ अभिष्ट विषय ली प्रत्या ब्रह्मानंदम क्षम भुक्ता मयते पुनः जब अभिष्ट विषय की प्राप्ति हो जाती है जो हम चाहते हैं वो चीज जब सामने आती है तो एक क्षण के लिए संतोष होता है कि आ जो हम चाहते थे वो मिल गया और मिलने से क्या हुआ जरा अपने स्वरूप में बैठ गए स्वरूप में बैठ गए तो दूसरा जो आनंद है वो वहां पर विलिंद होने लगा बोले बड़ा सुख मिला बड़ा सुख मिला और फिर जहाँ फिर दूसरी इच्छा का उदय हुआ और चाहिए दूसरा चाहिए तो इसको कहते हैं ये ब्रह्मानंद का लेश है असल में आनंद तो कुल का कुल परमात्मा में ही है और कहीं है नहीं कुल का कुल आनंद आत्मा में है परमात्मा में है और कहीं है नहीं, नहीं। थोड़ी देर के लिए मन शांत होने पर अपने ही आनंद अनुभव होता है क्षणिका पूर्णत्यापचर्य विषयानंदता भ्रांतिया ब्रह्मनंदो ही वस्तु क्योंकि ये क्षण क्षण छीख जाता है ये क्षण शब्द है ना? ये क्षण और क्ष दोनों लेते हैं तस्तुता तो है और क्योंकि खा के बाद है इसलिए ना का ना हो जाता है तो देखो क्या शब्द हुआ ये क ना है ना अब उनको कौन आता हो जाता है स को पहले करकेगा सेकंड सेकंड का मूल है सेकंड सेकंड शब्द छ में कैकंड छ शब्द जो है फिर था ये जो बिलायत की यात्रा करने गया ना प्रदेश में गया तो वहां पे क्षण का सेकेंड बन गया, गया। एक एक सेकेंड का आनंद क्षण इसलिए इसको तो विद्देशानंद बोलते है बहुत आनंद होता है ना? एक शेकानंद होता है कानंद दूसरा है सीधानंद दूसरा है सीधानंद दूसरा है और वेकानंद दूसरा है एक नहीं है तो ये सब अलग अलग आनंद कट गए हैं और है। फिर मृदानंद अलग हो गया और का आनंद अलग हो गया तो मर्दना मृदा भी अवरता तो ये छने क्षण कह यद्यपि आनंद पूर्ण है तथापि भिन्न भिन्न विषयों से मिलता है या भिन्न दिन दिन भिन्न इंद्रियों से आनंद आ, आनंद कभी नहीं आता आपको पहला सूत्र याद रखते हैं आनंद की अध्यात्म सत्ता नहीं होती हमेशा ज्ञात रूप से ही आनंद प्रतीक होता है निद्रा की भी परोक्षकता नहीं होती अपरोक्ष ही होती है निद्रा नींद जब होती है ना पर कभी होती है स्वप्न की भी अभ्यासता नहीं होती निद्रा की भी अज्ञात अभ्यासता नहीं होती सुख की भी अज्ञात अभ्यासता नहीं होती ज्ञान भी तिजोरी में नहीं रखा जाता ज्ञान की भी अज्ञात नहीं होती स्व की भी अज्ञात नहीं होती स्व के विशेष की अज्ञातता होती है ना आप अज्ञात है ना आपका ज्ञान अज्ञात है ना आपका सुख अज्ञात है, है इनकी अज्ञात नहीं होती इनका विशेष सामान्य हमेशा ज्ञात रहता है और विशेष का ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है ये क्षण तत्व ले तूर्णत्यासचर् तो ये पूर्ण आनंद ब्रह्मा आनंद। ये जब आपने विषय में इंद्रियों में वृत्तियों में इसको डाल दिया तब ये क्षणिक हो गया क्रांति से ये मालूम करता है कि ये आनंद है असल में ये ब्रह्मानंद है अंतरदृष्टिया विवेकी तू ब्रह्मानंदम सदेक्षते अंतर्भवंत क्षणिका सर्वे तस्में निरंतरे इसलिए विवेकी पुरुष विवेकी माने जहाँ दो चीजें या बहुत चीजें आपस में मिल गई हों उनको छाछ छात छाँछ अलग करने का सामर्थ्य दिखते हैं विचिर सद्भावे विवेकानंद विवेकों की आस्ती विवेकी विवेकानंद तो विवेकी पुरुष जो है वो अंतरदृष्टि से देखता है सदा ब्रह्मानंद है हर हाल में जीवन में मरण में रान में दान में और परमानंद स्वरूप आत्मा और, और शांति से जो आनंद विषय का मालूम पड़ता है वस्तु का ब्रह्मानंद है और सिरे की पुरुष ब्रह्मानंद देखता ये नहीं देखता इस विषय से आनंद मिलना ये पांच विचार फूटे गए तो बड़ा भारी आनंद दे गए ये हमारे काम में आ गए तो बड़ा भारी आनंद आ गया ये हमसे मीठा फूल गए तो बड़ा भारी आनंद दे गए कृतज्ञ होते होते मर जाओगे रोज अलग अलग रोज रोज रोटी खिलाएंगे और उत्तर दे और सब हम पूछा करेंगे लौट के आ गए देल जी जी के साथ ही रोकता था देयाल जी से पूछा तो देदी ने कहा कि तुरंत जाओ और उनसे कहो कि जिसने तुमको कल खिलाया था वही आज खिलाएगा, वही कल खिला रोज रोज खिलावेगा ठीक है तुम अपने खिलाने का कुछ घोष तो मेरे निर्भर नहीं रखोगे तो खिलाने वाला दूसरा है तुम्हारा ये अभिमान झूठता है कि हम खिलाते हैं बोला ये संसार के विषय हमको सूच देते हैं किस तो किस विषय का बोझ अपने ऊपर रखोगे किस किस आदमी का बोझ अपने सिर पर रखोगे एक है खिलाने वाला एक है सुख देने वाला एक है पालनहार एक है सृजनहार खनम जो सृजनहार है वही पालन हार है वही खिलाता है वही खिलाता है वही सुखी रखता है वही ज्ञान देता है वही ध्यान देता है वही सुख देता है उसके दिवार दूसरा कोई नहीं है और उसके रहने का घर और सर अपना पता बता दिया हो उसका इस्वर सर्व दूंगाराम वो परमेश्वर वो परमानंद जिसके भजन का आनंद जिसकी सेवा का आनंद आप बिल्कुल घर बैठे हर समय ले सकते हैं देसा ही रहता है ही देता है, ही रहता है ही देता है, ही रहता है सत्य अन्यूता देता है उसको देखो, क्षणिका सर्वे तस्वीर निरंतरे उसमें अंतर नहीं है आधुनिक पेट को बीच में रख देता है पर के और अपने दीप ने क्या उदारम तो उदरम सब्जन है उदरम्थ स्वल्पम उस स्वल्पी अरम अंतरण जो है असम भवती जो अपने और ईश्वर के बीच में थोड़ा सा व्यवधान रख देता है अभी ईश्वर इस समय हमको नहीं देख रहा है अब ईश्वर में हम नहीं अब ईश्वर की रोशनी नहीं मिल रही है थोड़ा सा भी जब आदमी अपनी ओर से फरक डालता है फरक कारक उधर अमंत्रण पूर्वे असत्य भयम भवती जो परमात्मा और अपने बीच में थोड़ा सा भी अंतर काल देता है देश का काल तो का वस्त्र का उसको भय की प्राप्ति होती है उदर आमंत्रण उदर अमंत्रण पूर्वे करते से हमारे पेट में ज्यादा सामग्री रहे हैं और साधु लोग बिचारे पेट के सवार और कुछ जानते नहीं थे हमें तो उधर मंतरंगोदय का अर्थ करते हमारा ब्रंस पेडेंसी तो ज्यादा रहे उधर बंतरण पुरुदय ये व्यंक बदांश जो है व्यंक माने जिसमें विविध गिनती होती है विविध अंक हो तो व्यंग हो गया एं? और बदांश जो है उसका उसका चो है ना बैंक बैलेंस ज्यादा है वो तो अपने और ईश्वर के बीच में बैंक बैलेंस रख देते हैं हम तो यहाँ से मजा देंगे इसमें से मजा देंगे इसमें से मजा लेंगे। अत सत्य भयम भवती उनको तो, तो सोच से भय का भय राजा से भय मौत का भय अपने से भी भय होता है कहीं हम गलत न खो दे अत भयम भवती निरंतर परमात्मा में कोई भय सत्वित ब्रह्मेण सर्वान्मा कूतेशो कि कहो ब्रह्माप्तिपम फलम शुरू अब जमांगे कि जो इस ब्रह्म का अनुभव करता है ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसमें क्या विशेषता जाती है